नमस्कार आप सुंदर रेडमोथ बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अलग अलग लोगों से मिलते हैं उनसे बातें करते हैं और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं तो हाँ आज खुशी की बात है कि मैं गुजरात सूरत में आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह पर आया हूँ और यहाँ पर एक गुजरात फिल्म फेस्टिवल करके इवेंट हो रहा है और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले विशेष पंकज कपाड़िया जी हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और मेरे साथ बैठे हुए हैं मैं चाहूँगा कि आप भी उनकी आवाज़ से रूबरू हूँ तो आप सभी की तरफ से पंकज कपाड़िया सर का बहुत बहुत स्वागत है जय श्री कृष्णा मैं बेसिकली मेरी लाइफ कई किस्तों में बटी हुई थी खेल कूद में भी इतना ही रस रहा मैं समझो कि सूरत में 11 स्पोर्ट्स होगी तो सबका प्रेसिडेंट रह चुका हूं या हूं आज भी मैं गुजरात राज्य जिमनास्टिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और सभी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करना या उसको कोई भी तरह से कोई हर एंगल से मदद करने का पसंद करता हूं क्योंकि स्पोर्ट्स ए वाइड रेंज में जो बच्चे बचपन यही थे कि पढ़ाई में ही अव्वल थे उनको ही सोसाइटी मान देती थी दूसरे काफ़ी बच्चे रह जाते थे तो जो जो स्पोर्ट्स में जिस जिसको चांस मिला वो लोग ने अपना नाम किया और आज तो ये पोजीशन हो गई कि स्पोर्ट्स में संगीत में डांस में कई फैकल्टीज ऐसे हो गई तो अपनी कला आप दिखा सकते हैं दूसर से कंधा से कंधा मिला के बात कर सकते थे आगे आ सकते थे तो मेरा यही प्रयत्न रहता है कहीं कहीं जत्थे में आदमियों को अच्छा जीने का मौका मिले अच्छा जीने का चांस मिले अच्छा पढ़ाई करने का चांस मिले जिससे वो भी खुद और दूसरों को अच्छे भारत के लिए तैयार कर सके नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियोबा एफएम पंकज कपाड़िया जी से बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा विचार उन्होंने रिप्रेजेंट किया हम सभी को कि जब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के अंदाज में ही लोग बातें करते थे या पढ़ाई में जो अव्वल रहते थे, थे उनकी ही मान सम्मान किया जाता था ऐसे में उन्हें लगा कि कुछ और बच्चे भी हैं जो अलग अलग टैलेंट में मास्टर हैं जैसे संगीत में हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं या फिर कुछ और भाषण कला में इस तरह की जो अलग अलग टैलेंट है उसको भी एक मंच मिलना चाहिए तो जैसे उन्होंने ये कल्पना किया और फिर इस तरह के अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते गए और बच्चों को सम्मानित करते गए तो ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज गुजरात फिल्म फेस्टिवल इस इवेंट पर आके रुका हुआ है तो आइए आगे बढ़ते हैं पंकज भाई से फिर जोड़ना चाहूँगा मैं आपको और मैं चाहूँगा कि पंकज भाई आप अपने परिवार के बारे में और आपका प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। पढ़ाई में भी अच्छा ही स्पोर्ट्समैन था क्योंकि मैं क्रिकेट का कैप्टन ऑल टाइम रहा क्रिकेट का प्रेसिडेंट 25 साल से जास्ती रहा सूरत में और बैडमिंटन में भी अच्छा नाम किया है सभी स्पोर्ट्स में जो जो खेला वो अच्छा और बाकी का खिलाने में जो खेल सका वो खिलौने में मैंने इतना ही रस लिया कि मैं जो मुझे मिल नहीं सका वो दूसरों को मैं दे सकूं हमारे बचपन में ये पोजीशन थी कि मैं नौ साल की उम्र में आठ साल की उम्र में स्विमिंग पूल सी मैं मेरे घर से पाँच किलोमीटर दूर था तो मेरे से बड़े बच्चे मोहल्ले के और बच्चे को ले जा कर उनने वहाँ सिखाया तो गिव बैक टू द सोसाइटी सोसाइटी को वापस करने के लिए मैंने कापड़िया हेल्थ क्लब बनाई जिसमें मेरा स्विमिंग पूल है हमने सूरत में वो दिन मेरे पीछे नहीं नहीं तो छः आठ स्विमिंग पूल बने हैं हमारे देख के तब ये पोजीशन था सूरत की बोते बोलिए क्या होता है क्या होता भले एक कुआ है तुम डुबो या तरो लेकिन कुछ करो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक मोटिवेशन जो है लोगों के बीच में एक नई चीज़ जो है लोगों को दिया आपने और उस अनुसार जो है जिसके अंदर जिस तरह का टैलेंट है और टैलेंट को बनाए रखना पड़ता है और उसके लिए कंपटीशन में उतरना पड़ता है तब जाके हम निकलते हैं और बहुत ही अच्छा इनका क्रिकेट से हमेशा प्यार रहा और क्रिकेट के साथ इनका काफ़ी रुझान रहा तो मैं चाहूँगा कि और भी बातें वो बताएँगे मेरा जीवन का बेसिकली सेंटेंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ ने जीवन में प्रसन्नता ना सीवाय कहीं पोसाई पैसा नहीं जो मारे पैसा अने प्रसन्नता बैनी वे सिलेक्ट करवानो आवे तो हूँ प्रसन्नता सिलेक्ट करीस के प्रसन्ना पूर्वक तब जीवो तो बाकी नो जीवन ऑटोमेटिक क्लियर थतू जाए टूक प्रसन्नता ने टकववा वस्तुओं करवी पड़े ये एटली बड़ी साफ सुथरी थती जाए कि तमने जीवन जीवन में मजा आने जे जे मणसों अपना कॉन्टेक्ट में आनंदी जैसे घरे जी कर हमारे जीव तो प्रसन्नतापूर्वक है चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और पंकज कपाड़िया जी ने जो बातें बताई जैसे कि पैसा और ख़ुशी अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो वो खुशी को चुनेंगे तो ये उनका एक मैसेज था तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो आसमान के परे एक जहां है कहीं झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं रोशनी में वहां की अलगू शायदों से आगे जहा जाते हैं जाते हैं जाते हैं चल वहां हैं चलो वहां जाते हैं चलो वहां जाते हैं है, प्यार करने चलो हम वहां नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर मेरे साथ हर्षद पांडे सर हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे और आज यहाँ पर गुजरात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इस बीच उनका आगमन हुआ है तो जानेंगे कि ये फेस्टिवल का क्या विशेष उपदेश है और इस तरह से इसका आयोजन किया है उसके बारे में जानेंगे मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो अकेडमी फॉर कल्चर एंड आर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ जो हमारी संस्था है वो पिछले बीस पच्चीस साल से काम कर रही है हमने 500 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं और हम उभरते हुए कलाकारों जैसे डांस हो म्यूजिक हो क्रिएटिव हो वोकल हो वो सबको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और वी आर नॉट चार्जिंग सिंगल कॉइन फ्रॉम देम एंड मोर ओवर कि अभी ये पिछले पाँच साल से हम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल से एंट्री मंगवाते हैं और उसमें समाज को कोई उद्देश्य है उपदेश मिले उनको कुछ जानकारी मिले कुछ मैसेज मिले काम का जिससे कि उनको लोगों के जीवन में सुधार आ जाए ऐसी छोटी छोटी दो मिनट की तीन मिनट की पाँच मिनट की फिल्म हम बताते भी हैं और उसमें से सिलेक्ट भी करते हैं ज्यूरी भी होती है उनको अवॉर्ड भी देते हैं हमारे यहाँ बॉम्बे से और बाहर से बेंगलोर से हैदराबाद से भी शॉर्ट फिल्म के डरेक्टर आते हैं एंड ये सब क्रेडिट जो जाता है अभिषेक भाई को जाता है क्योंकि वो उन्होंने शुरुआत की थी और हमारे जो साथ रहे हमारे हमेशा मार्गदर्शक वो पंकज भाई कापड़िया है और भरत भाई शाह है सरगम मिलर्स जो छाइडों चलाते हैं वो भी हमारे साथ हैं सुधीर भाई देसा है लायंस क्लब वाले वो सब भी हमारे साथ घनश्याम भाई करड़ है वो सब हम साथ में एक ही टीम मिल साल में दो चार प्रोग्राम ऐसे करी लेते हैं और अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है अक्षत पांडे सर बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फिर से एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू तुम मेरे आगे लग जाओ नो क्यों तो आ चलो हम वहां जाते हैं चल वहां जाते हैं चल वहां जाते हैं है, प्यार करने चलो हम वहां नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ अभी हमारे बीच में पंकज पाठक सर हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और गुजरात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष उनका सहयोग रहता है एज ए जूरी वो काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से इस संस्थान से भी जुड़े हुए हैं तो आइए पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर कैसे हैं आप बहुत ही बढ़िया मुझे मौका मिला है सौभाग्य मिला है ये अटेंड करने का और मैं बहुत खुश हूँ इसमें क्या नया चीज़ आप देख रहे हैं और कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी ये अभी तुम्हें तो देखूंगा क्योंकि आज अभी होने वाला है और मुझे ज्यूरी के तौर पर बुलाया गया है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि ये नए नए अच्छे अच्छे टैलेंट्स को मैं देख पाऊंगा शायद उनसे भी कुछ सीख पाऊंगा ये मेरे लिए इस बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं थैंकफुल रहूंगा हमेशा के लिए क्योंकि ऐसे ऐसा अच्छे अच्छे मौके पर मुझे अभिषेक भाई हमेशा बुलाते हैं और अभिषेक अभिषेक भाई से मेरा परिचय तो बहुत पुराना है करीबन पच्चीस अट्ठाईस साल से पुराना है ये थिएटर जब करते थे ये बम्बई में थे तब सूरत में थे तब भी थिएटर करते थे तब से हमारी जान पहचान दोस्ती हुई है और तब से हम साथ में कभी कभी काम करते हैं और जब भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा साथ मिल ही हम करते हैं और मुझे बुलाते हैं याद भी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कुछ इवेंट के एक यूनिक एक्सपीरियंस है छोटा सा एक जो आपको बहुत ही प्लीजेंट लगता है और अच्छा लगता है उन चीज़ों को याद करके भी खुशी होती है वैसे वैसे कोई अच्छा परफॉर्मेंस हम देखते हैं ना तो दिल में बड़ा सुकून होता है और सबसे बड़ी बात है मैं कम से कम पचास साल से थिएटर कर रहा हूँ तो और फिल्में की हुई है तो सबसे अच्छी सुकून वाली और अच्छी बात है कि कोई यंग टैलेंट्स जब अच्छी दिखती है ना हमें तो हमें लगता है कि हमारा ये जो टैलेंट है जो अब नेक्स्ट फ्यूचर है वो महफूज है वो बड़ा अच्छा वो उस वक्त बहुत सुकून लगता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है ओके पंकज भाई बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाओं को सुनकर कि एक नया उभरते हुए टैलेंट को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और यूथ आते हैं तो और अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या सोसाइटी को आप देना चाहते सोसाइटी को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कला ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में कुछ सवाल होने चाहिए अच्छा ये कला से हम कुछ पैदा कर सकें कुछ नया सर्जन कर सके वो कला बढ़िया कला है तो ऐसी कला अगर होती है कला से मनोरंजन तो होना ही है लेकिन मनोरंजन के साथ साथ कुछ सोसाइटी में हम कुछ बदलाव कर सके कुछ अच्छा कर सके वही हमारा होना चाहिए थैंक यू पंकज भाई बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया एंड मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको भी अच्छी लग रही होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर एक नए कलाकार से एक नए व्यक्ति से आपको मुलाकात कराता हूं मैं लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडी मत वन नाइनटी सुनते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में आप सभी की तरफ से भरत भाई का, का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप सभी रेडियो लिसनर से भी रूबरू हो भरत भाई अपने बारे में बताइए मैं अभिषेक भाई से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ ऐसे मैं भी सोशल वर्कर हूँ लेकिन अभिषेक भाई हर साल ये जो कला के बारे में जो काम करते हैं और पर्टिकुलरली शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स यहाँ रखा जाता है और ऐसे जो कलाकार है उसको इसमें एनकरेज करने का है ऐसे जो प्रोग्राम हर साल अभिषेक भाई द्वारा किया जाता है और ये भी नमस्ते इंडिया का जो प्रोग्राम है इसमें भी उसके पीछे का जो उनका ऑब्जेक्ट है वो यही है कि जो कलाकार के जीव है जो कला में आगे बढ़ना चाहते उसको कुछ प्लेटफॉर्म मरे मिले और इस तरह से ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ने का चांस मिले तो अभिसेक भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और ऐसे भी पंकज भाई मैं हमेशा उनके साथ रहे हैं और उनके साथ उसकी टीम है और जो उन्होंने संस्था बनाई है ये संस्था का ऑब्जेक्ट करके ऐसे जो पंड्या साहेब है ये जो उनके साथ जुड़े हुए है लोग हैं अशोक जी है तो सब मिलके ये काम कर रहे हैं और ये हमारी संस्कृति समाज में ऐसे भी होते हैं कि जिसमें अंदर कला रहती है लेकिन वो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म देने का काम ये पूरी टीम करती है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ <laughs> बनोज भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने इस विशेष फेस्टिवल के बारे में आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> वहा से ना मिले उड़ के वहां चलो आओ तुम हम चले Let's go. We'll go there. Uh, नमस्कार आप 90.4 अभी हमारे हमारे बीच में रूपा मेनम जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे आप सभी की तरफ से रूपा जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू एंड आई वु लाइक टू टेल यू वेरी हैप्पली दैट आई एम वर्किंग विद दिस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन गुजरात इंटरनेशनल फिल्म सोसाइटी फॉर द लास्ट इलेवन ईयर्स एंड मिस्टर अभिषेक अलजर इज अ वेरी गुड लीडर एंड अंडर हिम वी आर वर्किंग on basis and we are giving platform to uh, various artists and he has given already uh, platform to more than 1000 of artists uh, throughout gujarat and we are uh, conducting international film um, short film uh, competition festival for the last 9 years and it has been a great success and i am very happy to uh, be a part of this institute and today i am wishing him all the very best for this program चलिए रूपा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि वो काफ़ी समय से इस फेस्टिवल से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अभिषेक जी जो है इस काम को कर रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है हज़ार से ज़्यादा नए कलाकारों को इस संस्थान के माध्यम से एक मंच मिला है और आगे भी इसी तरह का काम होता रहेगा और उन्हें भी खुशी हो रहा है कि इस मंच में वो जुड़ अपनी सेवा दे रहे हैं तो जाते जाते मैं एक मैसेज आपसे चाहूँगा कि एक मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए आप क्या देना सी आर्ट कैन नेवर बी रिप्लेस एंड आर्ट इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन टेक द हेटरड आउट ऑफ आवर माइंड एंड यू नो द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग ऑन एंड आर्ट इज द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन रिमूव हेटर इफ एनी बडी इज हैंग सो आई वुसिएटेड विद आर्ट एज लॉन्ग एज आई कैन पॉसिबल एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और आर्ट जो है एक कला है कला के माध्यम से हम लोग जो हैं लोगों को एक नया मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी को सुधारने का काम भी कर सकते हैं और मैं भी इस कला क्षेत्र में हमेशा से जुड़ना चाहती हूँ बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया थैंक यू सो मच आप सुनाए हैं रेडिमोधवन नाइन्टी पॉइंट फोर ऑफ एम सुनते रहो नमस्कर